प्रवचन साधना में आहार का महत्व महागीता भाग पांच प्रवचन दूसरा ध्यान में अनिवार्य रूप से रूपांतरण होगा प्रश्न भगवान श्री आप कहते हैं कि भागो मत जागो साक्षी बनो लेकिन नौकरी के बीच रिश्वत से और रिश्तेदारों के बीच मांस मदिरा से भागने का मन होता है साक्षी बने बिना कोयले की खान में रहने से कालिक तो लगेगी ही हमें समझाने की मेहरबानी करें जब मैं तुमसे कहता हूं साक्षी बनो तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं तुमसे कहता हूं कि तुम जैसे हो वैसे ही बने रहोगे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 क्योंकि धर्म शास्त्र कहते हैं नरक में सड़ोगे अगर रुस्वत ली स्वर्ग के मजे ना मिलेंगे अगर रुस्वत ली चूकोगे अगर रुस्वत ली इस भय और लोभ के कारण तुम रुस्वत छोड़ देते हो यह भगोड़ापन है और जिस कारण से तुम रुस्वत छोड़ रहे हो वो कुछ रुष्वत से बड़ा नहीं वो भी रुस्वत है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 और तुम पतित पावन और हम तो पापी अपने को छोटा करके दिखाता उनको बड़ा करके दिखाता ये तुम किसको धोखा दे रहे यही तो ढंग है खुशा का इसी तरह तो तुम राजनेता के पास जाते हो और उसको फुलाते हो कि तुम महान क्या आपके बाद देश का क्या होगा अंधकार ही अंधकार है पहले उसे फुलाते हो और अपने को कहते हो हम तो चरण रज हैं आपकी सेवक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 जैसा यहां है वैसा वहां मालूम पड़ता तपस्वी ध्यान कर रहे हैं इंद्र घबड़ा रहे हैं और देवताओं के बीच बड़े उपद्रव है कोई किसी की पत्नी लेके भाग जाता है कोई किसी को धोखा दे देता है यहां तक कि देवताओं के जमीन पर दूसरों की पत्नियों के साथ संभोग कर जाते हैं। ऋषि मुनियों की पत्नियों को दगा दे जाते वो बेचारे ध्यान इत्यादि कर रहे हैं अपनी माला जप रहे इन पे तो दया करो इनका तो कुछ ख्याल करो मगर नहीं कोई इसकी चिंता नहीं है तुम अपने पुराण पढ़ो तो तुम पाओगे तुमसे भिन्न तुम्हारे देवता नहीं तुम्हारा ही विस्तार है तुम्ही को जैसे और बड़े रूप में पैदा किया गया हो तुम्हारी जितनी वृत्तियां हैं सब मौजूद है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 कृष्ण मोहम्मद यहां पीछे बैठे वो मिलानों में थे बड़ी नौकरी पर थे छोड़ के आ गए भगोड़े नहीं जीवन से भागे नहीं तो जब यहां आए तो जंगल जा रहे थे इरादा था कि कहीं पंचकनी में दूर जाके कुटी बना के बैठ जाएंगे इधर बीच में उन्हें मैं मिल गया तो मैंने कहा जाते हो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 एक दिन तुम देखोगे चले आ रहे हैं कोई बोतल लिए क्योंकि शराब बंदी हुई जा रही तो जिनको भी बोतलें भरनी वो भी जंगल की तरफ जा रहे हैं वहीं जंगल में बनेगी अब शराब अब तुम कहोगे ये भी बड़ी मुसीबत होगी अभी ये आ गए सज्जन लेके बोतल अब न पियो तो भी नहीं बनता शिषा चार बस पड़ती साधु संन्यासी आ जाएंगे गांजा बांग लिए तुम वो पीने लगोगे अब साधु कहे तो इनकार भी तो करते नहीं बनता और कोई हो तो इंकार भी कर दो साधु ने चिलम ही भर कर रख दी अब वो कहता है एक कस्तो लगाई लो और बड़ा आनंद आता है तो ब्रह्मानंद है और भगवान ने ये चीजें बनाई क्यों और फिर शिवजी से लेके अब तक सभी भक्त इनका उपयोग करते रहे तुम क्या शिवजी से भी अपने को बड़ा समझ रहे हो तो मन हो जाता है तुम भाग के ना भाग सकोगे जागोगे तो ही जाग के अगर न गए तो भी गए गए तो भी ठीक ना गए तो भी ठीक मगर तब जीवन में एक सहज स्फुर्णा होती और मैं तुमसे कहता हूं अगर तुम जागे रहो तो कालक से भरी कोठरी से भी निकल जाओगे और कालक तुम्हें ना लगेगी क्योंकि कालक शरीर को ही लग सकती है और शरीर तुम नहीं हो वस्त्रों को लग सकती है वस्त्र तुम नहीं हो तुम तो कुछ ऐसे हो जिसपे कालक लगी नहीं सकती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 कि थोड़ी दूर पहुंचे थे कि पांच सात स्त्रियां चली आने वो कहे ये रहे हमारे स्वामी उनका क्या मामला उनका हम भोजन बना के ले आए उनका तो हद हो गई अब इनको दुखी करना भी ठीक नहीं ना मालूम कितनी रात से आके यहां बैठी भोजन कर लिया स्त्रियों ने कहा घबराना मत हम दोपहर में फिर आएंगे दोपहर का भोजन दो दो लेके उनका तुम अनामत क्योंकि मैं दूर निकल जाऊंगा तुम खोज ना पाओ उनका आप फिक्र करो एक स्त्री आपके पीछे लगी रहेगी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 फिर मद्रास के डॉक्टर आए ऐसे धीरे धीरे कलकत्ते के डॉक्टर आए ऑपरेशन साल भर चले कोई चार पांच दफा ऑपरेशन हुए वो बार बार कहते हैं कि तुम प्रकृति को अपनी प्रक्रिया पूरी करने दो तुम क्यों पीछे पड़े हो मगर उनकी कौन सुनता उनसे लोग कहते तुम चुप रहो भगवान तुम चुप रहो तुम बीच में ना बोलो ये डॉक्टर जानते वो कहते ठीक है साल भर में उनको करीब करीब मार डाला